हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है एकदम मिस खिलाड़ी और मिस्टर खिलाड़ी वाली जोड़ी है आहा। इस बार विक्रांत की बात सुनकर हर कोई हंस पड़ा नैना के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई मिस खिलाड़ी और मिस्टर खिलाड़ी मुझे आप दोनों की जोड़ी पर पूरा भरोसा है मिताली ने भी माहौल को खुशनुमा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी नैना ने विक्रांत को आंखे दिखाकर घूरना शुरू कर दिया लेकिन विक्रांत की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं थी उसने मौका देख नैना को आंख मार दिया नैना गुस्से ऐसी लाल होकर दूसरी तरफ देखने लगी अच्छा हाँ तीसरी न्यूज सुनो मिताली ने फिर से सभी का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा हमारे ब्रांच की इंटर्न्स सुनिधि की ट्रेनिंग अब खत्म हो रही है इस न्यूज ऐसी विक्रांत बहुत खुश हुआ खुद सुनिधि के लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था वो भी खुशी ऐसी झूम उठी सुनिधि मेरी बहन जैसी हैन्ट होने की खुशी में आज सबको मेरी तरफ से पार्टी है और जो कोई भी इस पार्टी में नहीं आएगा समझ लो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है विक्रांत ने भी जोर जोर से अनाउंसमेंट कर दिया उसके अनाउंसमेंट सुनकर पूरा ऑफिस हंसी के ठाकों से गूंज उठा है ये तुमको इंतजार मैं हूं विक्रांत फुल मूड में था और वो गाना गाते हुए सभी को एंटरटेन कर रहा था मुंबई के इस रेस्टोरेंट की यही खास बात थी यहां पर आपको एक प्राइवेट स्पेस मिल जाता है जहां पर आप अपने ग्रुप के साथ खाने के साथ ही और जो कुछ भी चाहें कर सकते हैं। विक्रांत के गाने के साथ ही बाकी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स भी उसका साथ दे रहे थे और सभी चुटकी बजाते हुए गुनगुना रहे थे विक्रांत ने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो सुनिधि के प्रमोट होकर परमानेंट इन्वेस्टिगेटर बनाए जाने और खुद को टीम ए का लीडर बनाए जाने की खुशी में ये पार्टी दे रहा था हालांकि विक्रांत को अभी परमानेंट टीम लीडर भी नहीं बनाया गया था फिर भी उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था वो सिर्फ टेम्परे टीम लीडर बनाए जाने की ही खुशी में सबको पार्टी दे रहा था इसके साथ ही उसे बैंक केस को सॉल्व करने के एवज में इनाम की राशि भी मिल चुकी थी इस इनाम के मिलने से भी विक्रांत बहुत खुश था हालांकि ये लोग मुंबई के जिस पेराडाइज होटल में बैठे हुए थे यहाँ पर खाना काफी महंगा था लेकिन विक्रांत बहुत ही दिलेर आदमी है वो दोस्तों की खुशी के लिए पैसे की कोई परवाह नहीं करता इसलिए उसने अपने साथ काम करने वाले सभी क्लीग्स के साथ ही डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को भी इस पार्टी के लिए इनवाइट किया था ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा और उनके सेक्रेटरी को भी उसने खाने के लिए बुलाया हुआ था लेकिन शायद ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा को कोई जरूरी काम था इसलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ गया मिताली के जाने के बाद बाकी के जूनियर इन्वेस्टिगेटर्स थोड़े और सहज हो गए वो सभी अब फ्री होकर इस पार्टी को एंजॉय करने लग गए थे किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना देख लो इधर एक बार मैं हूं ना विक्रांत खूब फील करते हुए बिल्कुल शाहरुख खान के स्टाइल में गाना गा रहा था इस वक्त वो अपने हाथों से नैना की तरफ इशारा भी कर रहा था नैना ने जब विक्रांत को ऐसा करते देखा तब उसने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली ताकि कोई उसको और विक्रांत को लेकर कोई गलत मतलब ना निकाले वो चुपचाप अपना खाना खाने लग गई वैसे तो पहले नैना विक्रांत को यहाँ आने से मना करना चाहती थी उसने विक्रांत से कहा भी था कि अभी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है हम बाद में कभी पार्टी कर लेंगे अभी काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन विक्रांत नहीं माना उसने कहा कि वैसे भी अभी हम लोग केस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा तो मिला नहीं ना ही अभी तक इस केस में कोई क्लू मिला है इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा खाली टाइम निकाल खुद का मूड चेंज कर ले और फिर फ्रेश माइंड से केस पर काम करेंगे विक्रांत के इस तर्क के आगे नैना भी चुप हो गई वैसे भी वो विक्रांत के साथ ज्यादा बहस नहीं करना चाहती क्योंकि नैना को पता है कि विक्रांत को बातों में हराना नामुमकिन है भले ही नैना पार्टी में आने के लिए तैयार हुई लेकिन उसने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को ड्रिंक करने के लिए मना कर रखा था उसने सभी को खास इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि कुछ भी हो जाए कोई भी पार्टी में शराब नहीं पिएगा क्योंकि यहां से जाने के बाद सबको केस के इन्वेस्टिगेशन पर काम करना है हालांकि बिना शराब के पार्टी में मजा नहीं आता है फिर भी विक्रांत नैना की इस शर्त से सहमत हो गया इस पार्टी में सबसे ज्यादा खुश तो सुनिधि थी खुशी में विक्रांत ने सबको पार्टी देने का ऐलान किया था दूसरी बात यह भी थी कि विक्रांत की ही वजह से सुनिधि को परमानेंट इन्वेस्टिगेटर बना दिया गया वो भी यही डी नगर ब्रांच में सुनिधि पिछले एक साल से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी इसी बीच विक्रांत उसे हमेशा अपने साथ लिए रहता था और बड़े बड़े केस में भी सुनिधि ने विक्रांत की मदद की थी इस वजह से विक्रांत के साथ ही वो भी हेडक्वार्टर की नजर में थी विक्रांत सुनिधि को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है पार्टी में भी विक्रांत सुनिधि को अपनी छोटी बहन की तरह चढ़ा रहा था और उसे परेशान कर रहा था हालांकि सुनिधि के दिल में अभी भी विक्रांत को लेकर अलग ही फीलिंग है लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं की वो विक्रांत को अपने मन की बात बता सके लेकिन अब भी जब विक्रांत नैना के साथ फ्लर्ट करता है तो फिर सुनिधि का दिल बैठ जाता है नैना ही नहीं अगर विक्रांत किसी दूसरी लड़की के साथ भी फ्लर्ट करता है तो भी सुनिधि को जलन होती है विक्रांत जब नैना के साथ फ्लर्ट करता है तब सुनिधि को तो जलेसी होती है लेकिन बाकी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स इसे बड़ा हिम्मत का काम समझते है नैना जो कि ताइकवाण्डो एक्सपर्ट है और बात बात में किसी का भी मुंह तोड़ कर रख देती है ऐसी जंगली बिल्ली के मुंह लगना सिर्फ विक्रांत सक्सेना के ही वश की बात थी वैसे विक्रांत भी कई बार नैना के थप्पड़ का गवाह बन चुका है अपनी आदत से मजबूर जो है अभी भी विक्रांत शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाये हुए नैना के लिए गीत गाए जा रहा था हालांकि नैना उसे उसे विक्रांत की फटी हुई आवाज में जरा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जब विक्रांत ने देखा कि नैना उसकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तब उसने दूसरा हथखंडा अपनाना शुरू किया विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कहा, नैना नैना, नैना, मैं जब अपने नैना खोलता हूँ तो जब अपने नैना बंद करता हूँ तो भी तुम्हे ही पाता हूँ क्या इस नैना को वो नैना मिल सकती है नैना ये तो किसी फिल्म के डायलॉग ऐसी लग रहा है वहाँ बैठे इन्वेस्टिगेटर आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे तभी अचानक ऐसी एक चम्मच उड़ती आई और विक्रांत के माथे पर लैंड कर गई आइना के लिए विक्रांत का ये आशिक मिजाज झेलना गुस्से तो में नहीं लगाया था, इसलिए विक्रांत को चोट नहीं लगी विक्रांत बेशर्मो का बादशाह था अभी वो चुप नहीं बैठ सकता था फिर से उसने बाह फैला के गाना शुरू कर दिया दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ नैना अब तो नैना का गुस्सा देखकर कोई और विक्रांत का गाने में साथ भी देने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था सबको पता था कि अब नैना का दिमाग फिर चुका है और कभी भी बम फूट सकता है यहाँ तक कि विक्रांत भी जल्द ही सबके सामने पिटने वाला है यहाँ तक कि एक दो लोग तो विक्रांत के मार खाने पर हजार पांच की शर्त लगाने को तैयार हो गए थे लेकिन नैना शायद अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं थी ऊपर से बैंक के मर्डर केस को लेकर वो काफी टेंशन में भी थी इसलिए उसने विक्रांत की बेहुदा हरकतों को इग्नोर मारते हुए सिर्फ खाने पर फोकस करना शुरू कर दिया था वो जल्द से जल्द खाना खत्म करके ऑफिस पहुंचना चाहती थी ताकि वो केस के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके जब तक विक्रांत ने गाना बंद किया तब तक लगभग सभी लोग अपना खाना खत्म कर चुके थे उसके बाद किसी और ने गाने की हिम्मत भी नहीं की इसके बाद विक्रांत थोड़ी देर तक बाकी के लोगों से बात करता रहा डिनर खत्म होने के बाद विक्रांत और सुनिधि ने सबको यहाँ से भेज दिया और खुद बिलिंग कराने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ने लगे विक्रांत और नैना ने अपने अपने काम भी डिसाइड कर लिए थे इन दोनों ने तय किया था कि डिनर के बाद कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को आराम करने के लिए घर भेज दिया जाएगा बाकियों को पुलिस स्टेशन चलकर करके इस पर काम करना होगा वैसे तो विक्रांत को पुलिस स्टेशन पर कुछ ज्यादा करने को था नहीं लेकिन चूंकि आज वो प्रमोट होकर टीम ए का लीडर बना है तो इस वजह से उसका उत्साह सातवें आसमान पर है इसीलिए विक्रांत ने नैना के साथ ही ऑफिस जाने का निश्चय किया था विक्रांत अभी कैश काउंटर पर खड़े होकर खाने की बिलिंग करवा रहा था अरे ये नैना कहाँ चलेगी एक बार के लिए विक्रांत को लगा कि कहीं उसने नैना के साथ छेड़छाड़ की थी इस वजह से वो विक्रांत को पीटने का प्लान तो नहीं बना रही